भारतीय व्याख्यान अल्मोड़ा अभिनंदन का उत्तर स्वामी जी के अल्मोड़ा पहुंचने पर वहां की जनता ने उन्हें निम्नलिखित मानपत्र भेंट किया महात्मन जिस समय से हम अल्मोड़ा निवासियों ने यह सुना कि पाश्चात्य देशों में आध्यात्मिक दिग्विजय के पश्चात आप इंग्लैंड से अपनी मातृभूमि भारत फिर वापस आ रहे हैं उस समय से हम सब आपके दर्शन करने को स्वभावतः बड़े लालाय थे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कृपा से आखिर आज वह शुभ घड़ी आ ही गई भक्त शिरोमणि कवि सम्राट तुलसीदास जी ने कहा भी है जा पर जाकर सत्य स्नेहू सोत ही मिल ही न कछु संदेह और वही आश्चर्यार्थ भी हो गया आज हम सब परम श्रद्धा तथा भक्ति से आपका स्वागत करने को यहाँ एकत्र हुए हैं और हमें हर्ष है कि इस नगर में अनेक कष्ट उठाकर एक बार पाश्चात्य देशों में जाने के से कई वर्ष पहले हिमालय भ्रमण काल में सामजी जी यहाँ पधारे थे एक बार फिर पधारकर आपने हम सब पर बड़ी कृपा की है आपकी इस कृपा के लिए धन्यवाद देने को हमारे पास शब्द भी नहीं है महाराज आप धन्य हैं और आपके वे पूज्य गुरुदेव भी धन्य हैं जिन्होंने आपको योग मार्ग की दीक्षा दी यह भारत भूमि धन्य है जहां इस भयावह कलयुग में भी आप जैसे आर्य वंशियों के नेता विद्यमान हैं आपने अति अल्पावस्था में ही अपनी सरलता निष्कपटता महत् चरित्र सर्वभूतानुकम्पा कठोर साधना आचरण और ज्ञानोपदेश की चेष्टा द्वारा समस्त संसार में अक्षय यश लाभ किया है और उस पर हमें गर्व है यदि सच पूछा जाए तो आपने वह कठिन कार्य कर दिखाया है जिसका बीड़ा इस देश में श्री शंकराचार्य के समय से फिर किसी ने नहीं उठाया क्या हम में से किसी ने कभी यह स्वप्न में भी आशा की थी कि प्राचीन भारतीय आयु की एक संतान केवल अपनी तपस्या के बल पर इंग्लैंड तथा अमेरिका के विद्वान लोगों को यह सिद्ध कर दिखाएगी कि प्राचीन हिंदू धर्म अन्य सब धर्मों की अपेक्षा श्रेष्ठ है शिकागो की विश्व धर्म महासभा में संसार के विभिन्न धर्म प्रतिनिधियों के सम्मुख जो वहां एकत्र थे आपने भारतीय सनातन धर्म की श्रेष्ठता इस योग्यता से सिद्ध कर दिखाई कि उन सब की आंखें खुल गई उस महती सभा में धुरंधर विद्वानों ने अपने अपने धर्म की श्रेष्ठता अपने अपने ढंग से खूब समझाई परंतु आप उन सब से आगे निकल गए आपने यह पूर्ण रूप से दिखा दिया कि वैदिक धर्म का मुकाबला संसार का कोई भी धर्म नहीं कर सकता और इतना ही नहीं वरण उपयुक्त महाद्वीपों के भिन्न भिन्न स्थानों पर वैदिक ज्ञान का प्रचार करके आपने वहाँ के बहुत से विद्वानों का ध्यान प्राचीन आर्य धर्म तथा दर्शन की ओर आकर्षित कर दिया इंग्लैंड में भी आपने प्राचीन हिंदू धर्म का झंडा आरोपित कर, कर दिया है जिसका अब यहाँ वहाँ से हटना असंभव है आज तक यूरोप तथा अमेरिका के आधुनिक सभ्य राष्ट्र हमारे धर्म के असली स्वरूप से नितांत अनभिज्ञ थे परंतु आपने अपने आध्यात्मिक शिक्षाओं द्वारा उनकी आंखें खोल दी और उन्हें आज यह मालूम हो गया कि हमारा प्राचीन धर्म जिसे वे अज्ञानवश पाखंडियों की रूढ़ियों का धर्म अथवा केवल मूर्खों के लिए पोथों का ढेर ही समझा करते थे असल हीरों की खान है सचमुच वर को गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि एक चंद्रो तमोहति न चारा गुणोपिचा सौ मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक ही गुणी पुत्र अच्छा है एक ही चंद्रमा अंधकार का विनाश करता है तारा गण नहीं असल में आप जैसे साधु तथा धार्मिक पुत्र का जीवन ही संसार के लिए कल्याण कर है और भारत माता को उसकी इस गिरी हुई दशा में आप जैसी पुण्यात्मा संतानों से ही सांत्वना मिल रही है वैसे तो आज तक कितने ही लोग समुद्र के इस पार से उस पार भटके थे परंतु केवल आपने ही अपनी पूर्व स्वीकृति के बल से हमारे इस प्राचीन हिंदू धर्म की महानता समुद्र के पार अन्य देशों में सिद्ध कर दिखलाई मनसा वाचा कर्मणा आपने मानव जाति को आध्यात्मिकता का ज्ञान कराना ही अपने जीवन का ध्यय मान लिया और धार्मिक ज्ञान का उपदेश देने के लिए आप सदैव ही प्रस्तुत हैं हमें यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि यहाँ हिमालय की गोद में एक मठ स्थापित करने का आपका विचार है और हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका यह उद्देश्य सफल हो शंकराचार्य ने भी अपना आध्यात्मिक अपने आध्यात्मिक दिग्विजय के पश्चात भारत के प्राचीन हिंदू धर्म के रक्षणार्थ हिमालय में बद्रिकाश्रम में एक मठ स्थापित किया था इसी प्रकार यदि आपकी भी इच्छा पूर्ण हो जाए तो उससे भारतवर्ष का बड़ा हित होगा इस मठ के स्थापित हो जाने से हम कुमायूँ निवासियों को बड़ा आध्यात्मिक लाभ होगा और फिर हम इस बात का पूरा यत्न करेंगे कि हमारा प्राचीन धर्म हमारे बीच में से धीरे धीरे लुप्त न हो जाए आदिकाल से भारतवर्ष का यह प्रदेश तपस्या की भूमि रहा है भारतवर्ष के बड़े बड़े ऋषियों ने अपना समय इसी स्थान पर तपस्या तथा साधना में बिताया है परंतु वह तो अब पुरानी बात हो गई और हमें पूर्ण विश्वास है कि यहाँ मठ की स्थापना करके कृपया आप हमें उसका फिर अनुभव करा देंगे यही वह पुण्य भूमि है जो भारतवर्ष भर में पवित्र मानी जाती थी तथा यही सच्चे धर्म कर्म साधना तथा सत्य का क्षेत्र था यद्यपि आज समय के प्रभाव से वे सब बातें नष्ट होती जा रही हैं फिर भी हमें विश्वास है कि आपके शुभ प्रयत्नों द्वारा यह प्रदेश फिर अपने प्राचीन धर्म गौरव को प्राप्त हो जाएगा महाराज हम शब्दों द्वारा प्रकट नहीं कर सकते कि आपके यहाँ पधारने से हमको कितना हर्ष हुआ है ईश्वर आपको चिरंजीवी करे आपको पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करे तथा आपका जीवन परोपकारी हो आपके आध्यात्मिक शक्तियों की उत्तरोत्तर उन्नति हो जिससे आपके प्रयत्नों द्वारा भारतवर्ष की इस दुर्वस्था का शीघ्र ही अंत हो जाए लाला बदरी शाह की ओर से पंडित हरिनाम पांडे ने और एक मानपत्र पढ़ा एक अन्य पंडित जी ने भी इस अवसर पर एक संस्कृत मानपत्र पढ़ा जितने दिन स्वामी जी अल्मोड़े में थे उतने दिन वे साजी के यहाँ अतिथि के रूप में रहे थे स्वामी जी ने मान पत्रों का निम्नलिखित उत्तर दिया स्वामी जी का भाषण यह स्थान हमारे पूर्वजों के स्वप्न का देश है जिसमें भारत जन्य श्री पार्वती जी ने जन्म लिया था यह वही पवित्र स्थान है जहाँ भारतवर्ष का प्रत्येक यथार्थ सत्यपिपाशु व्यक्ति अपने जीवन काल के अंतिम दिन व्यतीत करना चाहता है इसी दिव्य स्थान के पहाड़ों की चोटियों पर इसकी गुफाओं के भीतर तथा इसके कलकल बहने -कल वाली झरनों के तट पर महर्षियों ने अनेक नेक गूढ़ भावों तथा विचारों को सोच निकाला है उनका मनन किया है और आज हम देखते हैं कि उन विचारों का केवल एक अंश ही इतना महान है कि उस पर विदेशी तक मुग्ध हैं तथा संसार के धुरंधर विद्वानों एवं मनुष्यों ने उसे अतुलनीय कहा है यह वही स्थान है जहां मैं बचपन से ही अपना जीवन व्यतीत करने की सोच रहा हूं। और जैसा तुम सब जानते हो मैंने कितनी ही बार इस बात की चेष्टा की है कि मैं यहां रह सकूं। परंतु तो उपयुक्त समय के न आने से तथा मेरे सम्मुख बहुत सा कार्य होने के कारण मैं इस पवित्र स्थान से वंचित रहा लेकिन मेरी यही इच्छा है कि मैं अपने जीवन के शेष दिन इसी गिरिराज में कहीं पर व्यतीत कर दूं, जहां अनेक ऋषि रह चुके हैं जहां दर्शन का जन्म हुआ था परंतु मित्रों संभव है मैं यह सब उस ढंग से अब ना कर सकूं, जिस ढंग से मैंने पहले विचार कर रखा था मेरी कितनी इच्छा है कि मैं पूर्ण शांति में तथा बिना किसी के जाने हुए यहाँ रहूँ लेकिन हाँ इतनी आशा जरूर है तथा मैं प्रार्थना करता हूं और विश्वास भी करता हूं कि संसार के अन्य सभी स्थानों को छोड़ मेरे जीवन के अंतिम दिन यहीं व्यतीत होंगे इस पवित्र प्रदेश के निवासी बंधुओं तुम लोगों ने मेरे पाश्चात्य देशों में किए हुए छोटे से काम के लिए कृपा पूर्वक जो प्रशंसा सूचक शब्द कहे हैं उसके लिए मैं तुम्हें अनेकानेक धन्यवाद देता हूँ परन्तु इस समय मेरा मन प्राची या पाश्चात्य किसी देश के कार्य के संबंध में कुछ भी कहना नहीं चाहता यहाँ आते समय जैसे जैसे गिरिराज की एक चोटी के बाद दूसरी चोटी मेरी दृष्टि के सामने आती गई मेरी कार्य करने की समस्त इच्छाएँ तथा भाव जो मेरे मस्तिष्क में वर्षों से भरे हुए थे धीरे धीरे शांत से होने लगे और इस विषय पर बातचीत करने के बजाय कि क्या कार्य हुआ है तथा भविष्य में क्या कार्य होगा मेरा मन एकदम उसी शाश्वत भाव की ओर खींच गया जिसकी शिक्षा हमें गिरिराज हिमालय सदैव से देता रहा है जो इस स्थान के वातावरण में भी प्रतिध्वनित हो रहा है तथा जिसका निनाद मैं आज भी यहाँ की कलकल कलकलवाहिनी सरिताओं में सुनता हूँ और वह भाव है त्याग सर्वम वस्तु भयान्वितम भिनाम वैराग्य में इस संसार में प्रत्येक वस्तु में भय भरा है यह भय केवल वैराग्य से ही दूर हो सकता है इसी से मनुष्य से निर्भय हो सकता है सचमुच यह वैराग्य का ही स्थान है मित्रों अब आज समय भी कम है तथा परिस्थिति भी ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हारे समक्ष लंबा भाषण कर सकूं। अतय मैं यही कहकर अपना भाषण समाप्त करता हूं कि गिरिराज हिमालय वैराग्य एवं त्याग के सूचक हैं तथा वह सर्वोच्च शिक्षा जो हम मानवता को सदैव देते रहेंगे त्याग ही है जिस प्रकार हमारे पूर्वज अपने जीवन के अंत काल में इस हिमालय पर खींचे हुए चले आते थे उसी प्रकार भविष्य में पृथ्वी भर की शक्तिशाली आत्माएं इस गिरिराज की ओर आकर्षित होकर चली जाएंगी यह उस समय होगा जबकि भिन्न भिन्न संप्रदायों के आपस के झगड़े आगे याद नहीं किए जाएंगे जब धार्मिक रूढ़ियों के संबंध का वैमनस्य नष्ट हो जाएगा जब हमारे और तुम्हारे धर्म संबंधी झगड़े बिल्कुल दूर हो जाएंगे तथा तो जब मनुष्य मात्र यह समझ लेगा कि केवल एक ही चिरंतन धर्म है और वह है स्वयं में परमेश्वर की अनुभूति और शेष जो कुछ है वह सभ्यर्थ है यह जानकर अनेक व्यग्र आत्माएं जहां आएंगी कि यह संसार एक महाधोखे की टट्टी है यहाँ सब कुछ मिथ्या है और यदि कुछ सत्य है तो वह है ईश्वर की उपासना केवल ईश्वर की उपासना मित्रों यह तुम्हारी कृपा है कि तुमने मेरे एक विचार का जिक्र किया है और मेरा वह विचार इस स्थान पर एक आश्रम स्थापित करने का है मैंने शायद तुम लोगों को यह बात काफ़ी स्पष्ट रूप से समझा दी है कि यहाँ पर आश्रम की स्थापना क्यों की जाए तथा संसार में अन्य सब स्थानों को छोड़कर मैंने इसी स्थान को क्यों चुना है जहां से इस विश्व धर्म की शिक्षा का प्रसार हो सके कारण स्पष्ट ही है कि इन पर्वत श्रेणियों के साथ हमारी हिंदू जाति की सर्वोत्तम स्मृतियां संबद्ध है यदि यह हिमालय धार्मिक भारत के इतिहास से पृथक कर दिए जाएं, तो शेष बहुत कम रह जाएगा अतएव यही पर एक केंद्र होना चाहिए जो कर्म प्रधान न हो वरण शांति का हो ध्यान धारणा का हो और मुझे पूर्ण आशा है कि एक न एक दिन ऐसा अवश्य होगा मैं यह भी आशा करता हूं कि तुम लोगों से फिर और कभी मिलूंगा जब तुमसे वार्तालाप का इससे अच्छा अवसर होगा अभी मैं इतना ही कहता हूं कि तुमने मेरे प्रति जो प्रेम भाव दिखलाया है उसके लिए मैं बड़ा कृतज्ञ हूं और मैं यह मानता हूँ कि तुमने यह प्रेम तथा कृपा मुझ व्यक्ति के प्रति नहीं दिखाई है वरण एक ऐसे के प्रति दिखाई है जो हमारे प्राचीन हिंदू धर्म का प्रतिनिधि है हमारे इस धर्म की भावना हमारे हृदयों में सदैव बनी रहे ईश्वर करे हम सब सदैव ऐसे ही शुद्ध बने रहें जैसे हम इस समय हैं तथा हमारे हृदयों में आध्यात्मिकता के लिए उत्साह भी सदैव इतना ही तीव्र रहे